उसने कल जो छह व्हाइट बोर्ड इन्फॉर्मेशन से भरे थे आज उन्हीं पर नजरें गड़ाकर को समझने की कोशिश कर रहा था उसने अपनी मदद के लिए सुनिधि को भी बुला लिया था उसने सुनिधि से कहा कि व्हाइट बोर्ड पर सारे इम्पोर्टेंट लोकेशन को मार्क करें, जहां किडनैपिंग हुई जिस जगह पर किडनैपर्स ने पैसे लेने के लिए बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया था और जहां से ये पैसे और बच्चों के कंकाल मिले है हर एक लोकेशन को विक्रांत ने सुनिधि से मैप पर मार्क करने के लिए कहा पूरे मैप को देखने के बाद विक्रांत ने नोटिस किया कि किडनैपिंग होने वाली जगह और बच्चों के कंकाल मिलने वाली जगह के बीच में काफी दूरी है किडनेपिंग लोनावाला मुंबई रोड पर लोनावाला के पास में हुई थी और बच्चों का कंकाल करजत के पास एक सुरंग में मिला था इन दोनों लोकेशन के बीच तकरीबन चालीस किलोमीटर की दूरी है अब विक्रांत को ये नहीं समझ में आ रहा था की कि आखिर किडनेपर्स इतनी दूर तक फैल कर क्यों काम कर रहे हैं उस वक्त तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी इतनी सुविधा नहीं थी तो फिर भला वो से किडनैपिंग करके लोनावालाजत की तरफ क्यों भागे अब यहाँ पर विक्रांत को दो बातें समझ में आ रही थी पहला हो सकता है कि ये किडनैपर्स बहुत थे और वो पुलिस को चकमा देने के लिए ऐसा कर रहे थे या फिर ये हो सकता है की वो अनप्रोफेशनल थे जैसा की मुझे पहले ही लग रहा था विक्रांत इसी बारे में सोच रहा था की वहाँ राघव और जतिन पहुंचे वो दोनों नेशनल डी डिपार्टमेंट से होकर आ रहे थे वहां से वो नितिन खरबंदा के डीएनए के बारे में पता करने के लिए गए हुए थे लेकिन उन्हें कोई भी फायदा नहीं मिला केस इतना पुराना हो चुका था कि उस टाइम के डीएनए का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था और दूसरी बात यह भी थी कि नितिन अभी तक जिंदा है इसके चांसेस बहुत कम हैं। ऐसे में अब नितिन को ढूंढने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ था वो था स्केच राघव ने मिसिंग डिपार्टमेंट के आर्टिस्ट से मिलकर नितिन का इमेजनरी स्केच बनवा लिया था आर्टिस्ट ने नितिन के तीन स्केच बनाए थे उसे उम्मीद थी कि इन तीनों में से एक स्केच नितिन के इस समय के चेहरे से मैच कर सकता है उसके इमेज का 3डी भी उसने बनवाया था इस स्केच को सभी बड़े न्यूज़पेपर में छपवा दिया गया था साथ ही पूरे महाराष्ट्र के हर पुलिस ब्रांच में इसे भेज दिया गया था अब उनके हाथ में जो था उन्होंने कर दिया था अब अगर किसी को उस स्केच ऐसी मिलते जुलते चेहरे वाला आदि मिलता है तब तो कुछ बात बन सकती थी उधर मंजू भी लगातार केस को समझने में लगी हुई थी वो बिना थके बिना रुके लगातार अपना माथा मार रही थी इस वक्त डीएन नगर की पूरी पुलिस टीम जी जान से इस केस के इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी लेकिन अभी तक कुछ भी बड़ा क्लू हाथ नहीं लगा था उधर फॉरेंसिक टीम भी लगातार काम में लगी हुई थी फोरेंसिक टीम की हेड गीता लगातार अपने टेस्ट कर रही थी पिछली बार के टेस्ट के टेस्ट इससे ये समझ में आ रहा था की बच्चों को मारने से पहले उनके हाथों को बांधने के साथ ही उनके शरीर को भी बांधा गया था चारो बच्चों के पेट और पीठ को रस्सी से बांधा गया था यानी की कि किडनेपर्स ने पहले सभी बच्चों को एक ही रस्सी से जकड़ दिया था उसके बाद सुरंग के भीतर ब्लास्ट किया था यानी कि मरते वक्त बच्चों के पास वहां से बचकर भागने का कोई रास्ता ही नहीं था दूसरी बात उन्होंने ये पता लगाई थी कि जिस जगह पर विक्रांत को पैसे का बैग दबा मिला था वहां से कुछ ही दूरी पर सुरंग से बाहर निकलने का रास्ता भी है और बस के ड्राइवर अहमद की लाश पैसे मिलने वाले स्थान ऐसी लगभग तीन मीटर की दूरी पर ही मिली थी जैसा की अधिकतर लोग शख्स जाहिर कर रहे थे की अहमद भी किडनेपर के साथ मिला हुआ था तो इस हिसाब से हो सकता है कि वहाँ सुरंग के भीतर उसकी पैसों के बंटवारे को लेकर आपस में लड़ाई हो गई हो और फिर किडनेपर ने अहमद को भी वहीं मार दिया हो अहमद की डेड बॉडी के पोजीशन के हिसाब से ये साफ हो रहा था कि जिस वक्त उसकी मौत हुई थी वो सीधा लेटा हुआ था जबकि बच्चों की जब डेथ हुई तो वो सब एक साथ रस्सी में बंधे हुए थे और सभी बैठे हुए थे और अहमद और बच्चों की डेड बॉडी के बीच में थोड़ी दूरी थी टीम ने सुरंग के भीतर हुए बम ब्लास्ट की भी डिटेल स्टडी की थी उनके मुताबिक जब सुरंग भीतर ब्लास्ट हुआ तब तक बच्चे जिंदा थे और ब्लास्ट के बाद ही उनकी मौत हुई थी जबकि ड्राइवर अहमद की मौत शायद ब्लास्ट के पहले ही हो चुकी थी अब यहाँ पर एक बात थोड़ी परेशान करने वाली थी अगर अहमद किडनेपर्स के, के साथ मिला हुआ था और पैसे के बंटवारे को लेकर उनके बीच कुछ लड़ाई हुई तो फिर उन्होंने उसे सुरंग के भीतर ले जाकर क्यों मारा और फिर उसे रस्सी से बांधने की क्या जरूरत थी वो चाहते हो तो पहले ही उसका काम तब कर सकते थे फॉरेंसिक टीम के बॉम्बे एक्सपर्ट ने डिटेल स्टडी के बाद सुरंग के भीतर बम लगाए जाने के स्थान पर और पोजिशन को भी बखूबी समझने की कोशिश की थी इसके बाद उन्होंने ये स्टेटस दिया की बॉम्ब की पोजिशनिंग और इसे लगाने के तरीके को देख ये साफ है की ये किसी अनप्रोफेशनल का काम नहीं है जिस किसी ने भी वहां बॉम्ब ब्लास्ट किया था उसे काफी एक्सपीरियंस था और हो सकता है कि वो माइंस के भीतर काम भी कर चुका हो क्योंकि तो माइंस के भीतर अक्सर खुदाई करते समय चट्टानों को तोड़ने के लिए बॉम्ब का इस्तेमाल किया जाता है वैसे सुरंग की कॉम्प्लिकेटेड शेप की वजह से पहले ही पुलिस ने ये शख्स जाहिर कर दिया था कोई ऐसा ही व्यक्ति उसके भीतर जाने की हिम्मत दिखा सकता है जिसे सुरंग के बारे में अच्छी जानकारी हो और जो अक्सर वहाँ आता जाता रहता है फोरेंसिक टीम द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दिए जाने के तुरंत बाद इस तरह से बिना रुके का काम चलता रहा हर कोई अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेट करने में जुटा हुआ था लेकिन अभी भी केस में कुछ खास प्रोग्रेस नहीं मिल सकी थी विक्रांत भी अभी तक पूरी मेहनत से अपने द्वारा भरे गए व्हाइट बोर्ड को निहारता रहा कल जो उसने बोर्ड भरा था आज उसमें और भी काफी चीजें ऐड करके बोर्ड को और भर दिया था फिर भी उसे कोई क्लू नहीं मिला था सुबह से शाम हो चुकी थी लेकिन अभी भी वो वहीं खड़ा था जहां से उसने इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की थी शाम को विक्रांत लौटकर घर आ गया आज उसे सुबह अदृश्य शक्ति द्वारा चंद्रमा तूफान कोडव दिया गया था इसके हिसाब से विक्रांत को आज पैसा भी मिलना था और काम भी अच्छे से होना था लेकिन आज ये दोनों ही चीजें नहीं हुई इस वजह से उसका सक्सेस रेट भी चालीस से कम ही रहा उसे कोई गिफ्ट भी नहीं मिला लेकिन विक्रांत इससे निराश नहीं हुआ उसने आज अपना पूरा प्रयास तो किया ही था अब ये अलग बात है कि उसे सफलता नहीं मिली इससे पहले भी उसके साथ ऐसा कई बार हो चुका है जब अदृश्य शक्ति द्वारा दिए गए कोडवर्ड के हिसाब से काम नहीं हुआ था जब वो रमेश सावरकर का मर्डर केस सोल्व कर रहा था और जब वो हाथ काटने वाले केस पर काम कर रहा था तब भी कई बार ऐसा हुआ था कि वो दिन भर काम में लगा रहा लेकिन फिर भी कोई सफलता नहीं मिली थी विक्रांत ने मनी ही मनी ये निश्चय कर लिया था कि वो आगे से इस केस पर और ज्यादा मेहनत से काम करेगा विक्रांत ने फैसला किया कि वो अगले दिन ऑफिस में बैठकर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा बल्कि घटना स्थल पर जाकर वहाँ से कुछ क्लू ढूंढने की कोशिश करेगा विक्रांत को पूरा विश्वास था कि उसे बहुत जल्द इस केस ऐसी जुड़ा कोई बड़ा क्लू मिलने वाला है